ब्लॉग की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है श्रीराम परिहार का ललित निबंध शब्द वृक्ष एक था बेटा एक थी बेटी दोनों खेलते आंगन में आंगन में था पेड़ पेड़ पर थे पत्ते पत्तों में था घोंसला, घोंसले में थे बच्चे बच्चे, बच्चे चिड़िया के, चिड़ियों की थी चहक, थी चहक बच्चों की थी चैचे पत्तों की थी नाक नाक से पत्ते लेते थे सांस, सांसों में बसा था हरापन हरेपन में था पानी पानी से था जीवन जीवन की थी कहानी कहानी से बना था संसार संसार में था सूरज सूरज में थी आग आग में था ताप ताप से थी गर्माहट गर्मी में थी धड़कन धड़कनों की भी भाषा भाषा में थे शब्द शब्द टपके थे वृक्ष से, आंधी चली वृक्ष उखड़ा कुल्हाड़ी चली वृक्ष कटा पंछी उड़े बच्चे भागे पत्ते सूखे आँखों का पानी सूखा ठो की बानी सूखी, हरापन टूटा आंगन मैदान हुआ छाया गुमी, चेंचे बर्बाद हुई कलरव के घाट सुने हुए रिश्तों की नदी में पत्थर उभरे तह की कायी सतह पर आई बेटा बेटी की भाषा खो गई, भाषा की संस्कृति की रोटी को कागा ले उड़ा क्या रोना, रोना निर्जीव की, की, की मौत पर, पर, पर, पर निर्जीव के नाश, नाश पर, छाया के विनाश पर, पर रोने के और भी हैं, हैं कितने बहाने फिर वृक्ष पर ही इतना दर्द, दर्द क्यो क्यों उड़ेलना वृक्ष की मौत से दुनिया को क्यों परेशान करते हो प्रकृति के अस्तित्व विनाश पर इतने हैरान क्यों होते हो अरे राजा नहीं रहा रानी नहीं रही वृक्ष नहीं रहा पानी नहीं रहा चीजें नाशवान है नष्ट होगी ही पेड़ उगा है तो उखड़ेगा ही उदास होना बेकार है रोना नादानी है दुनिया अपने रास्ते चली जा रही है और ऐसी ही गति से जाती रहेगी बम मत मारो जमीन आसमान में धमाल मत, मत मचाओ कैसे, कैसे न रोए क्यों न उदास हो वृक्ष कटता है तो भाषा की एक संस्कृति नष्ट होती है शब्द खत्म, खत्म होते हैं एक वृक्ष से कितने शब्द बने हैं एक जंगल से भाषा कितने कितने स्रोतों में समृद्ध होती है एक शब्द के आने से भाषा संस्कृति में कितनी तरह की महक भर जाती है एक बसंत प्रकृति की, की चित्रकला की में, में कितने कितने रंगों दे के कलशे भर देता है एक वृक्ष अपने में जंगल शरद बसंत सब कुछ छिपाए रहता है वृक्ष का काटना भाषा की गली का बंद होना है एक पगडंडी का मिट जाना है एक पनघट का उजड़ जाना है एक कुएँ का सूख जाना है एक रिश्ते का, का खत्म हो जाना है एक कंप्यूटर की फ्लॉपी धुल जाना दुन्या है दुनिया के नक्शे से, से एक भरे पूरे देश का गायब हो जाना है बड़े दुख की दुख बात तो यह है कि एक नन्ही चिड़िया की दुनिया का शून्य हो जाना है वृक्ष का शब्द से क्या नाता है भाषा से क्या रिश्ता है क्या भाषा पेड़ने पैदा की या भाषा मनुष्य की काल्पनिक उपज है या भाषा ईश्वर प्रदत्त होती है वेदों उपनिषदों और ब्राह्मणों में भाषा को जिस स्तर पर वंदनीय बताया गया है वह सर्वथा देवी ही हो सकती है कहा गया है कि ब्रह्म के जितने रूप हैं उतने ही शब्द हैं। यजुर्वेद में कहा गया है उस परमात्मा में ही संपूर्ण लोक, लोक स्थित है तब वृक्ष कहाँ अलग हुआ वृक्ष भी तो लोक में ही स्थित है लोक के सारे स्वरूपों में शब्द की संभावना है उनके नाम हैं, रूप हैं, रूप हैं। है। यह नाम रूप उन वस्तुओं को मनुष्य ने ही दिए है भाषा के पीछे ईश्वरीय शक्ति मनुष्य की विवेकशीलता के रूप में होती है व्यक्ति संसार में जिन चीजों के संपर्क में आता है उनका बिंब मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है उन बिंबों को मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति रूप गुण आकार के आधार पर नाम देती है अज्ञानी को इन बाह्य वस्तुओं से जुड़ भी कोई बोध नहीं होता क्योंकि उसके मस्तिष्क की विवेक नामक, नामक शक्ति शून्य होती है विवेक तो प्रकृति प्रदत्त होता ही है अतः भाषा के मूल में, में देवी, देवी शक्ति, शक्ति काम करती है तथा उसके विस्तार और स्वरूप निर्धारण में व्यक्ति की कल्पना उसके भीतर स्थित मिथक बनते हुए बिंब प्रकृति का साहचर्य और परिवेशगत ग्रीड़ाए ध्वनिया संग्रहित होती है डेविड पियर्स कहते हैं, हैं, हैं। किसी चीज को हम, हम वही नाम क्यों देते हैं जो, जो हमने दिया है इसे, इसे दिया है। समझाने का, का हमारे पास, पास कोई तर्क नहीं है यह इच्छा, इच्छा कि नाम, नाम देने की बुनियाद को तो तो समझा जाए असल में भाषा को पार कर जाने का उपक्रम है यह इसलिए कि हम चीजों को देखते भी भाषा की ही दृष्टि से हैं और भाषा में ही उनका संसार रचते हैं। हमारी भाषा द्वारा नाम न ना देने के बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही थी पेड़ को हमने पेड़ कहा नहीं कहते तो भी वह रहता ही एक जीवित वनस्पति रूप में स्वामी शून्यानंद अजात शत्रु कहते हैं आत्मा रूपी यह शून्य भाषा रचकर खुद को खोजता है और भाषा की पकड़ में नहीं आता भाषा सदा, सदा परेशान रहती है अंत में छटपटाती हुई भाषा जब किसी आत्मा, आत्मा को खोज लेती है, है। अर्थात शून्य को खोज लेती है जिससे यहाँ उपजीत ही तो उलझन खत्म हो जाती है क्योंकि तब भाषा नष्ट हो जाती है आदमी की मुक्ति का रास्ता आज भाषा के अध्ययन में है भाषा ही वह खलनाई है जिसने आदमी को निगल लिया है अब इसी पूतना को नष्ट करने की जरूरत है सारी भाषा शून्य को खोजती है यानी वह स्वयं को नष्ट करने की राह पर बढ़ती है अंत में भाषा अपने को नष्ट कर लेती है जिसका मतलब है प्रश्न और उत्तर से बड़ी हो जाना यही मोक्ष है उत्तर आधुनिकता चीख चीख कर चीक कहती है कि भाषा का पीछा किया जाए तो वह छुप जाती है मगर उत्तर आधुनिकता यह नहीं बताती कि ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जिस तत्व से भाषा का संसार जन्म लेता है वह शून्य है निर्गुण निराकार है उत्तर आधुनिकता दरअसल भाषा को नष्ट करने की कोशिश है जिसका अंतिम परिणाम है भाषा के पार चले जाना अर्थात हर वक्तव्य पाठ इतिहास व्याख्या सब अपने अंतर्भूत खंडन पर खड़े हैं। यह तय है कि जिस निराकार की स्थिति मनुष्य के भीतर है उसी निराकार की सत्ता सृष्टि में है सृष्टि के रेशे, रेशे रेशे में है संसार, संसार की अनेक स्थितियाँ और बाहरी आवरण के कारण उस, उस, उस सत्ता को हम, हम सीधे, सीधे सीधे जान, जान, जान नहीं सकते नहीं इन्हीं आवरणों में एक, एक भाषा भी है खुद को जानने या संसार को जानने की स्थिति में मनुष्य के पास की भाषा भी मिट जाती है भाषा को नष्ट करके ही खुद को और संसार को जाना जा सकता है संसार की सत्ता से शब्द से भिड़ा जा सकता है परंतु संसार को जानते जानते शब्द नष्ट हो जाते हैं अविगत गति कछु कहत न जाए क्योंकि वह खुद अव्यक्त है जिससे भाषा उपजी है कबीर कहते हैं नाद नहीं था बिंद नहीं था कर्म नहीं था काया अलख पुरुष की जिह्हा नहीं थी सब कहाँ से आया यहाँ बिना जिह के उपजा शब्द मनुष्य के मस्तिष्क की वही शक्ति है जो मनुष्य के अंतर जगत को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म की भाषा संपूर्ण सृष्टि है क्योंकि वह सृष्टि के कण कण कर में अभिव्यक्त हो रहा है मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त मन वचन और कर्म के स्तर आरोप करता है वह निरंतर कर्म में व्यक्त होता रहता है वह वाणी में स्वयं को प्रकट करता है दोनों के केंद्र के रूप में मन की स्थिति है मन को भी विवेक हस्तक्षेप करता रहता है सृष्टि में मनुष्य भी है जब सृष्टा सभी वस्तुओं में स्वयं को अभिव्यक्त करता है तो मनुष्य में भी वह अभिव्यक्त होता है वृक्ष में भी वह व्याख्या हो रहा है मनुष्य की अभिव्यक्ति उसके संसार से जुड़ी है उसके संसार में तमाम वस्तुएं हैं उनमें से एक पेड़ भी है प्रकृति भी है पेड़ भी अभिव्यक्त होता है अंकुर में तने में डालियों में टहनियों में पत्तों में फूलों में फलों में बीज में प्रकारांतर से इन सब से परम प्रकृति ही अभिव्यक्त होती है इन सबको भी हम भाषा के माध्यम से जानते जानते भाषा से परे हो जाते हैं पेड़ से सही सही जुड़ने पर न भाषा रहती है न पेड़ न हम।, हम हमारी समूची संस्कृति का वृक्ष जन्मा है पीपल के पत्ते पर बीज रूप में सृष्टि बढ़ जाती है जीवन की आंखें पत्ते, पत्ते पर खुलती है विश्व अश्वत्थ वृक्ष के रूप में शन शन विकसित होता है वृक्ष पर दो पक्षी ईश्वर और जीव बैठे हुए हैं। ईश्वर स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ क्या ये सब हमारे रहस्य भरे संवादों वाले अध्याय हैं? है, है, है, है, है, है, है, नहीं नहीं अनुभव का चाक्षुष सत्य है इसलिए एक वृक्ष की अभिव्यक्ति को हम, हम मंत्र, मंत्र पुष्प की तरह अनुभव करते हैं सदा, सदा जीवा हरिद्र अंकुरा दुर्वा में वासुदेविक पावित्र, पावित्र देखते, देखते हैं। विल्व पत्र में शिव की अनायास, अनायास उपस्थिति पाते, पाते, पाते हैं। इस तरह संपूर्ण वानस्पतिक जगत में हम अपने ही अनुष्ठानों की संपन्नता की वैदिकता अनुभव करते हैं। लेकिन ते ते इस संसार में रहने के लिए भाषा जरूरी है संसार में व्यवहार के लिए भाषा जरूरी है संसार की चीजों में स्वाद के लिए संसार स्तर पर शब्द जरूरी है हम अनुभव करते हैं एक अरण्य संस्कृति जो अपनी जीवन विधि का सारा अस्तित्व वृक्ष के साथ बंधन किए हुए है हम जंगलों में रहते हैं हमारा जीवन ही वृक्ष है वृक्ष है तो हमारा जीवन है वृक्ष नहीं, तो नहीं तो जीवन नहीं हमारी सारी भाषा ही वृक्ष के पत्तों सी है हमारी फसलें वृक्षों में जन्मती हैं। हमारी पलकों पर वृक्ष उगते हैं हमारे सपनों में वृक्ष आते हैं वृक्ष को देखकर हम समस्त निसर्ग को देख लेते हैं पर्यावरण को छू लेते हैं वृक्ष प्रतिनिधि है प्रकृति का वृक्ष हमारे पूर्वज हैं। उन्हीं से हमारा घर है हमारे जल जंगल जमीन है हमारा परिवेश, परिवेश है परिवेश की वस्तुएं वृक्ष की वंशज हैं प्रत्येक वस्तु को हमारे, हमारे द्वारा, द्वारा दिया गया, गया नाम है अर्थ, अर्थ है वृक्षों के संदर्भ है, है। हैं कथाएं हैं मिथक हैं अभिप्राय हैं वृक्ष भाषा स्रोत हैं साहित्य हैं संस्कृति हैं वृक्ष हमसे बात करते हैं वृक्ष नहीं होंगे तो हम किससे बात करेंगे किस ऐसी पार, पार जाकर जर जर, हम, हम स्वयं को जानना चाहेंगे समुद्र के गर्भ में उगी, उगी हुई नन काई के पास करोड़ों वर्षों का, का अनुभव है उसके अनुभव को सुनने, सुनने की ना भाषा हमारे पास है और ना ही कान सैकड़ों वर्षों से जटाई जटाए फैलाये वृक्ष की भाषा को सुनने की शक्ति हमारे पास अभी भी नहीं आई है लेकिन, लेकिन उनके, उनके संपर्क में आकर हमने, हमने अपनी भाषा की स्थली में अभ्यारण बनाए हैं। आंगन में खेलते हुए बेटा बेटी उन्ही, उन्ही अभ्यारणों में निकल जाना चाहते हैं। आंगन, आंगन के कोने में गिली मिट्टी की खिड़की से, से एक अंकुर झांकने लगा है बस थोड़ी, थोड़ी ही देर में वह आंगन के बेटा बेटी से बात करने वाला है अभी आप सुन रहे थे श्रीराम का ललित निबंध शब्द वृक्ष वाचक स्वर भारती परिमरी